श्री श्री चैतन्य चरितावली, गोवर्धन के भ्रम से चटक गिरी की गमन, समीपे नद्ला कलनाद, अये कलना गोवर्धन गो गिरीपतिम लोकमीत व्रजन स्म्मी प्रमद इव धा वर्धि गणई स्वर्यो हृदय उदयती श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं नीलाचल के निकट समुद्र की बालुका के चटक पर्वत को देखकर गोवर्धन के भ्रम से मैं गिरिराज गोवर्धन के दर्शन करूंगा ऐसा कहकर महाप्रभु उस ओर दौड़ने लगे अपने सभी विरक्त वैष्णवों से वैष्ठित वही गौरांग हमारे हृदय में उदित होकर हमें पागल बना रहे हैं महाप्रभु के अप्राय तीन दशाएँ देखी जाती थी अंतर अर्ध अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा अंतर दशा में वे गोपी भाव से या राधा भाव से श्री कृष्ण के विरह में मिलन में भांति भांति के प्रलाप किया करते थे अर्ध अर्धबाह्य दशा में अपने को कुछ कुछ समझने लगते और अब थोड़ी देर पहले जो देख रहे थे उसे ही अपने अंतरंग भक्तों को सुनाते थे और उस भाव के बदलने के कारण पश्चाताप प्रकट करते हुए रुदन भी करते थे बाह्य दशा में खूब अच्छी भली बातें करते थे और सभी भक्तों का यथा योग्य सत्कार करते बड़ों को प्रणाम करते छोटों की कुशल पूछते। इस प्रकार उनकी तीन ही दशाएँ भक्तों को देखने में आती थीं तीसरी दशा में तो वे बहुत ही कम कभी कभी आते थे नहीं तो सदा अंतर दशा या अर्धबाह्य दशा में ही मग्न रहते थे स्नान शयन भोजन और पुरुषोत्तम दर्शन ये तो शरीर के स्वभावानुसार स्वतः ही संपन्न होते रहते थे अर्धबाह्य दशा में भी इन कामों में कोई विघ्न नहीं होता था प्रायः उनका अधिकांश समय रोने में और प्रलाप में ही बीतता था रोने के कारण आंखें सदा चढ़ी सी रहती थी निरंतर की अश्रुधारा के कारण उनका वक्षस्थल सदा भींगा ही रहता था अश्रुओं की धारा बहने से कपोलों पर कुछ हल्की सी पपड़ी पड़ गई थी और उनमें कुछ पीलापन भी आ गया था रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ही उनके एकमात्र सहारे थे विरह की वेदना में इन्हें ही ललिता और विशाखा समझ तथा इनके गले में लिपटकर वे अपने दुख को कुछ शांत करते थे स्वरूप गोस्वामी के कोकिल कुित कंठ से कविता श्रवण करके वे परमानंद सुख का अनुभव करते थे उनका विरह उन प्रेममयी पदावलियों के श्रवण से जितना ही अधिक बढ़ता था उतनी ही उन्हें प्रसन्नता होती थी और वे उठकर कर नृत्य करने लगते थे एक दिन महाप्रभु समुद्र की ओर जा रहे थे दूर से ही उन्हें बालुका का चटक नामक पहाड़ सा दिखा बस फिर क्या था जोरों की हुंकार मारते हुए आप उसे ही गोवर्धन समझकर उसी ओर दौड़े इनके अद्भुत हुंकार को सुनकर जो भी वक्त जैसे बैठा था वह वैसे ही इनके पीछे दौड़ा किंतु भला ये किसके हाथ होने आने वाले थे वायु की भांति आवेश की झोंकों के साथ उड़े चले जा रहे थे उस समय इनके संपूर्ण शरीर में सभी सात्विक विकार उत्पन्न हो गए थे बड़ी ही विचित्र और अभूतपूर्व दशा थी कविराज गोस्वामी ने अपनी मार्मिक लेखनी से बड़ी ही ओजस्विनी भाषा में इनकी दशा का वर्णन किया है उन्हीं के शब्दों में सुनिए प्रतिरोह मकुपे मांस वृे न आकार तार उपरे रो मोद प्रकार प्रतिरोमे प्रस्वेदेधिरेधार कंठधरधर नाशिवर्णेन उच्चार दुनेे भरश्रु बपार समद्रे मिल गंगा यमुनाधार वैवर्णशंखपराय स्वेदेल अंग तवे कंपठे यन समुद्रे तरंग अर्थात प्रत्येक रोम रोमकूप मानो मांस का फोड़ा ही बन गया है उनके ऊपर रोम ऐसे दिखते हैं जैसे कदम की कलियां। प्रत्येक रोम रोमकूप से रक्त की धार के समान पसीना बह रहा है कंठ घरघर शब्द कर रहा है एक भी वर्ण स्पष्ट सुनाई नहीं देता दोनों नेत्रों में से अपार अश्रुओं की दो धाराएं बह रही है मानो गंगा जी और यमुना जी मिलने के लिए समुद्र की ओर जा रही हूँ वह के कारण मुख शंख के समान सफ़ेद सा पड़ गया है शरीर पसीने से लथपथ हो गया है शरीर में से कपकपी ऐसे उठती है मानो समुद्र से तरंगे उठ रही हों। ऐसी दशा होने पर प्रभु और आगे न बढ़ सके वे थरथर थर, -थर काँपते हुए एकदम भूमि पर गिर पड़े गोविंद पीछे दौड़ा आ रहा था उसने प्रभु को इस दशा में पड़े हुए देखकर उनके मुख में जल डाला और अपने वस्त्र से वायु करने लगा इतने में ही जगदानंद पंडित गदाधर गोस्वामी रमाई नदाई तथा स्वरूप दामोदर आदि भक्त पहुंच गए प्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर सभी को परम विस्मय हुआ सभी प्रभु को चारों ओर से घेर कर उच्च स्तर से संकीर्तन करने लगे अब प्रभु को कुछ कुछ होश आया वे हूंकार मारकर उठ बैठे और अपने चारों ओर भूले से भटके से कुछ गंवाए से इधर उधर देखने लगे और स्वरूप गोस्वामी से रोते रोते कहने लगे अरे हमें यहाँ कौन ले आया गोवर्धन पर्वत से यहाँ हमें कौन उठा लाया आहा वह कैसी दिव्य छटा थी गोवर्धन की निरव निकुंज में नंदलाल ने अपनी वही बाँस की बंसी बजाई उसकी मीठी ध्वनि सुनकर मैं भी उसी ओर उठ धाई राधा रानी भी अपनी सखी सहेलियों के साथ उसी स्थान पर आई आहा उस सांवरे की कैसी सुंदर मंद मुस्कान थी उसकी हंसी में जादू था सभी गोपिकाएं अकीसी जकीसी जकी सी भूली सी भटकी सी उसी को लक्ष्य करके दौड़ी आ रही थी सहसा बस सांवला अपनी सर्वश्रेष्ठ सखी श्री राधिका जी को साथ लेकर न जाने किधर चला गया तब क्या हुआ कुछ पता नहीं यहाँ मुझे कौन उठा लाया इतना कहकर प्रभु बड़े ही जोरों से हा कृष्ण हा प्राण वल्लभ हा हृदय रमण कहकर जोरों से रुदन करने लगे प्रभु की इस अद्भुत दशा का समाचार सुनकर श्री परमानंद जी पुरी और ब्रह्मानंद जी भारती भी दौड़े आए अब प्रभु के एकदम बाह्य दशा हो गई थी अतः उन्होंने श्रद्धापूर्वक इन दोनों पूज्य संन्यासियों को प्रणाम किया और संकोच के साथ कहने लगे आपने क्यों कष्ट किया व्यर्थ ही इतनी दूर आए पूरी गोस्वामी ने हंस कहा हम भी चले आए कि चलकर तुम्हारा नृत्य ही देखें इतना सुनते ही प्रभु लज्जित से हो गए भक्तवृंद महाप्रभु को सांस लेकर उनके निवास स्थान पर आए